छांदोग्योपनिषद्या पंचम खंड अन् आदि केिवपरिणाम अन्नमश तेधा विधीये तस् यातुत्पत्ष मध्यमस्तन्माष्ठ तन्म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 सविष स्थूलतमो धा स्थूलतम वस्तु विभक्त स्थूलोंस तत्षं यो मध्यमोंशो धांग सेक्रमेण पिणम्य मसमिष्टोणतमो धा स ऊर्धम हृदय प्राप्य सूक्षमासु हिताख्यासुनु प्रवेश वागाकरणसात स्थिति मनोभवती मनो मन हो जाता है अर्थात जठराग्नि द्वारा पचाये जाने पर वह तीन भागों में विभक्त हो जाता है सो किस प्रकार तीन भागों में विभक्त होते हुए उस अन्न का जो स्थविष्ठ स्थूलतम धातु सबसे स्थूल वस्तु यानी विभक्त हुए अन्न का जो स्थूल अंश होता है वह मल हो जाता है तथा जो अन्न का मध्यम अंश यानी मध्यम धातु होता है वह रसादिक्रम से परिणित होकर मांस हो जाता है और जो अरिष्ठ अड़ुतम धातु होता है वह ऊपर की ओर हृदय में पहुंचकर हिता नाम की सूक्ष्म नाड़ी में बेसकर वायु आदि इंद्रिय समूह की स्थिति उत्पन्न करता हुआ मन हो जाता है वह मन रूप से परिणाम विकार को प्राप्त होता हुआ मन का उपचय करता है ततचा नोपचित भौतिक न वैशिष वैशिषिकोक्तक्षण निर्मय चेत गृहते यदि मनुष्य इति चक्षुक्षति तदपी न निपेक्षाया कि सूक्ष्म विप्रकृष्टादी सर्वेन्द्रिय विषय विषयव्यापकवापेक्षनेषयापेक्ष तदप्यापेक्षिक मेवेति वक्षा सत एक मेवा द्वितीय श्रुते है इस कारण भौतिक होना ही सिद्ध होने से मन का भौतिक होना ही सिद्ध होता है और वह वैशेषिक दर्शन के कहे हुए लक्षण वाला नित्य और निरवय है ऐसा नहीं स्वीकार किया जाता आगे जो कहा जाएगा कि मन इसका दैव चक्षु है वह भी मन के नित्यत्व की अपेक्षा से नहीं है तो फिर किस दृष्टि से है वह कथन सूक्ष्म व्यवहित और दूरवर्ती इत्यादि सभी प्रकार के इंद्रियों के विषयों में व्यापक होने की अपेक्षा से है तथा जो अन्य इंद्रियों की अपेक्षा से उसका नित्यत्व है वह भी सापे अपेक्षित ही है ऐसा हम आगे चलकर कहेंगे क्योंकि एकमात्र और अद्वितीय है ऐसी श्रुति है अतः इसके सिवा और कोई परमार्थ सत्य नहीं हो सकता तथा तो इसी प्रकार आप पीता तासाम यो आप योष्ठ प्राण पिया हुआ जल तीन प्रकार का हो जाता है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 यो मध्यम स मज्जास्त्यंतर्गत स्नेह योनिष्ठ स वाक्क तैल घृतादी भक्षणादिवाग्वि सदा भाषणे समर्था समर्थाव प्रसिद्ध लोके खाया हुआ तेज अर्थात भक्षण किया हुआ तेल घृत आदि तीन प्रकार का हो जाता है उसका जो स्थूलतम अंश होता है वह हड्डी हो जाता है जो मध्यम भाग है वह मज्जा हड्डी के भीतर रहने वाला स्निग्ध पदार्थ हो जाता है और जो सूक्ष्मतम अंश है वह वाक हो जाता है तैल घृत आदि के भक्षण से ही वाणी विशद अर्थात भाषण में समर्थ होती है ऐसा लोक में प्रसिद्ध है यत एवं क्योंकि ऐसा है अन्नमयम ही सौम्य मन आपोमय प्राण तेजो मई वागि महा भगवान विज्ञाप तथा सौम्यति होवाच इसलिए हे सोम्य मन अन्नमय है प्राण जलमय है और वाक तेजोमयी है ऐसा कहे जाने पर श्वेत कु बोला भगवन आप मुझे फिर समझाइए तब आरुणि ने अच्छा सोम्य ऐसा कहा अन्नमयम ही सोम्य मन आपोमय प्राण तेजोमयी वाक इसलिए हे सोम्य मन अन्नमय है प्राण जल में है और वागतेजोमय है ननु केवलान वाग भी नेलाक्षिण आखु प्रभृतो वगमन प्राणवत मतृभा मुद्र मीन मकर प्रभृत मनस्विन भी मन तथा स्नेहपापी प्राणवत्व मनस्वी चाणुमेय यदि संति तत्र कथम अन्नमयम ही सौम्य मन इत्यादि इत्यादुच्य शंका किंतु केवल अन्न भक्षण करने वाले चूहे आदि युक्त और प्राणवान देखे जाते हैं तथा समुद्र में रहने वाले केवल जल मात्र भक्षण करने वाले मत्स्य एवं मकर आदि मन और वाणी से युक्त होते हैं इसी प्रकार घृतादि न खाने वालों का भी प्राणत्व और मन मनस्वीव अनुमान किया जा सकता है जब ऐसा भी जीव है तो हे सोम्य मन अन्नम है इत्यादि कथन कैसे किया जाता है नई सर्वत्र सर्व त्रिवित्तर्व सर्वोपत्ते न्य तिवृत्तम अन्नमशना कश्चि आपो वातृवत्ता पीयन तेजो वातृविता अश्नाति कषि द्वित्य नादान माघ माघ प्रभृतिनाम वाग्मित्व प्राणवत्व चेत्याद्य विरुद्धम समाधान यह कोई दोष नहीं है क्योंकि सबको त्रिवित्कृत होने के कारण सबका सब वस्तुओं सब में होना संभव है कोई भी जीव अत्रकृत अन्न भक्षण नहीं करता न अत्यकृत जल ही पिया जाता है और न कोई अत्रिभित्कृत तेजहीन को खाता है इसे से भक्षण करने वाले चूहे आदि का वाकयुक्त और प्राणयुक्त होना आदि विरुद्ध नहीं है प्रत्याय श्वेतकरा भू एव पुनर मा मं भगवा नन्मयमन इत्यादि विज्ञापय दृष्टम नाद्या मे सम्य निश्चय निश्चयो जातः जस्मात तेजो जस्मत्तेजो बन्नमें नशिषे देश एक युज्यमस्नेह जाताश्निष्ठ धातुपेण मन प्राणवाच उपचिन्वती सजानति क्रमेणेती इति अभिप्रायः अतो भूय एवत्याद्या प्रतीकाय हुए श्वेतू ने कहा हे भगवन अन्नमयम ही सौम्य मनह इत्यादि कथन को आप मुझे फिर समझाइए इसे दृष्टांत देकर मुझे फिर हृदयंगम कराइए इस विषय में अभी तक मेरा ठीक निश्चय नहीं हुआ क्योंकि तेज जल और अन्नमय रूप से एक देह में कोई विशेषता न होने पर भी एक ही देह में उपयोग किए हुए अन्न जल और स्नेह आदि अपनी जाति का अतिक्रम न करते हुए सूक्ष्मतम रूप से मन प्राण और वाक का पोषण करते हैं यह जानना बहुत कठिन है ऐसा उसका अभिप्राय है इसी से उसने भूय एव इत्यादि कहा है तमेव उक्तवंतु तथास्तु हो च पिता सुनवत्र दृष्टान्त यथे उपपद्यते उपपद्य पृछसी इस प्रकार कहने वाले उस श्वेतकेतु से पिता ने कहा हे सौम्य अच्छा जो कुछ तू पूछता है वह जिस प्रकार उत्पन्न हो सकता है इस विषय में दृष्टान्त श्रवण कर ये छांदोग्योपनिषद ष्ठा पंचम खंड संपूर्ण